दुष्ट हेतु तो क्या क्या हो गया आगे बाधित्ध, बाधित्ध, बाधित्ध, बाधित्ध, पांच प्रकार के हो गया एं? और हेतु का है, ये उसका विग्रह क्या कहा गया हेतु बहुत आभाषंत हेतु आगे कह गया कि एक ज्ञान विषय इसको ये दोबारा देखेंगे ये देखिए आगे किरणावली में आगे पृष्ठा में 112 सौ में 112 सौ बारह नीचे से दस बारहवा पंक्ति में है 11वां पंक्ति में ह्रदो बनिमान धूमात इति बाधस्थले ह्रदो बन भावान हृदय बन्हीमान ऐसे प्रतिज्ञा वाक्य कह दिया और जब ज्ञान होगा ह्रदो बन्ही अभाववान ये अनुमिति को बाध करेगा तो इसलिए पूर्व जो अनुमान अनुमान में हेतु था धूम उसको कहा कह जाएगा कि ये बाध दोषग्रस्त बाधित तो हेतु है हमको अभी नूतन ज्ञान क्या हुआ ह्रदो बन्ही अभाववान ये ज्ञान को कहा जाएगा दोष ज्ञान इनकी दोष विषय ज्ञान ये कहता है ज्ञान एक दोष को कहता है क्या दोष कहते हैं रदो बनिया भावान ये रदो बन भावान ये दोष कैसे हुआ कहेंगे कि पहले वाक्य है ह्रदो बनिमान तो उसके लिए ये वाक्य दोष हो गया अर्थात ये वाक्य रदो बनियो भावान ये कहता है ह्रदो बनिमान जो है वो दोष है तो ये वाक्य दोष को कहने से इस वाक्य को कहा जाता है कि दोष ज्ञान ये स्वयं दुष्ट नहीं है इसलिए इस ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान जो प्रतिबंधक ज्ञान होता है उसको यथार्थ ज्ञान कहा गया तो ये ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान किंतु यथार्थ ज्ञान को दोष ज्ञान शब्द तो से कहा जाता है क्योंकि दोष को विषय करता है कह देता है कि ये दोष है यदि दोष ज्ञान है ना रदो हृद बनिमती अनुमित प्रतिबंधो ये अनुमित ये प्रतिबंध अनुमित प्रति अनुमिते अमित प्रतिबंध अनुमित का प्रतिबंध हो जाता है अतः तो अनुमित प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञानम् अनुमित का प्रतिबंधक अनुमित का प्रतिबंधकों को कहते हैं दोष ज्ञान और वो यथार्थ ज्ञान क्या है कौन सा है कहते हैं बन्ही अभाव ह्रद इत्याकारकम ये यथार्थ ज्ञान है और दोष ज्ञान है इत्याकारकम तद विषयत्व बन्ही अभाव ह्रद इत्या के दोषें ये दोष ज्ञान का विषयत्व तो दोष में आ जाएगा और दोष हो गया बन्ही अभाव ह्रद इस प्रकार के दोष हो गया ये दोष में सभी कहते हैं कि ये दोष है ये दोष अभी हेतु में अगर आ जाएगा तो हेतु को कहेंगे दुष्ट हेतु तभी आगे उसके लिए एक परंपरा संबंध दिखाते हैं जिस संबंध से दोष आकर के हेतु में रहेगा तो संबंध कहते हैं स्व विषय ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेदक बत्व संबंधे नादृश दोषवत्व हेतु दुष्टत्व स्व पद से पूर्व को लिया जाएगा उसका पूर्व में क्या है दोष स्व पद से दोष लेंगे तभी तो ये एक समूहालंबन ज्ञान है जैसे कहा जाएगा समूहालंबन ज्ञान का सामान्यतया दृष्टांत तो देते हैं घटपट तो घटपट एक समूहालंबन ज्ञान समूहालंबन का लक्षण है नाना मुख्य विशिष्टता विशिष्यताशाली ज्ञानम समूहालंबनम ज्ञानम तो इसमें नाना मुख्य विशेष रहेंगे तो होने से अभी घट पटो विशेष घट भी है इसलिए ज्ञान को घट ज्ञान कहा जाएगा अभी इसी ज्ञान का विषय पट भी है तो घट ज्ञान का विषय पट हुआ तो तो इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे एक ज्ञान होता है जिसका विषय दोष भी है और हेतु भी है तो दोष और हेतु ये दोनों को विषय करने वाला एक ज्ञान यहाँ दोष क्या है बन्ही अभावत ह्रद और हेतु क्या दिए थे धूमत तो बन्ही अभावत ह्रद धूमस् इसी प्रकार की ये हो जाएगा समुलम्बन ज्ञानम तभी ये ज्ञान स्व विषय का है पद से किसको ले रहे हैं दोष दो ये दोष विषय का ज्ञान है दोष विषय का ज्ञान का विषय हेतु भी है क्योंकि ज्ञान दोष कोई तो विषय करता है हेतु कोई विषय करता है तो दोष विषय ज्ञान जाएगा हेतु प्रकृत हेतु जो इस अनुमान में हेतु है जो हेतु है वो हेतुता अवच्छेद वाला होगा हेतुता अवच्छेद वन वो हो जाएगा तो इसलिए स्व विषय का ज्ञान विषय हो गया प्रकृत हेतुता अवच्छेद ये विषय ज्ञान प्रकृत हेतुता ये कौन हो गया हेतु हेतु हे क्या हो गया बत, अभी हेतु में क्या धर्म आएगा हेतु तो ये हेतु में आया तो यही हेतु में जब आ गया सो भी हेतु में आ गया तो हेतु में दोष तभी था तो दोष तो तो ये इसी परंपरा संबंध से हेतु में आ गया इसको दोषो कहेंगे और जहां समूहालंबन ज्ञान दिखाएंगे वहां हेतु भी वो शरीर में आना चाहिए अगर हेतु नहीं है तो हेतु को अंतर्भाव करके कहना चाहिए क्योंकि समूहालंबन नहीं होगा तो दोष विषय का ज्ञान का विषय हेतु हे कैसे बनेगा हेतु में दोष को कैसे लाएंगे इसलिए यहाँ समूहालंबन ज्ञान तो लेना है इसलिए वहा आगे देते हैं बन्ही अभावान ह्रद इति दोष तद विषयक का ज्ञान इसको विषय करने वाले ज्ञान बन इति समूहालंबन ज्ञान ये दोष को विषय करने वाले जो ज्ञान है वो समूहालंबन ज्ञान लेना पड़ेगा तद विषय प्रकृत हेतु तेदक वत्व धूमे ये ज्ञान का विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेद वन हो जाएगा क्योंकि हेतु भी ज्ञान का विषय हुआ तो अभी दोष ज्ञान का विषय प्रकृति हेतुता अवच्छेद का वान जो हेतु है वो भी ज्ञान का विषय बन जाएगा तर तो हेतु में आ जाएगा शो विषय का ज्ञान विषय प्रकृति हेतुता अवच्छेद कवत्व इति धूमे कृत्वा कृत अर्थ कृत्वा कृत धूम ये धूम आने से धूम में दोष आ गया तो कह देते हैं ये दोष शरीरे हेतु न भाषते जहाँ आप समूहालंबन ज्ञान कहते हैं और उसमें हेतु न यत्र योष शरीरे अर्थात दोष विषयक ज्ञाने तहाँ आप समूहालंबन ज्ञान कहते हैं वहाँ अगर हेतु नहीं है तथा तो तो दोष विषयक ज्ञानम हेतु अंतर्भाव्य समूहालंबनम ग्राह्य तो दो सौ विषय के ज्ञान के आगे हेतु को लेकर के समूहालंबन ज्ञान लेना पड़ेगा तो जैसे कहेंगे कि बनीर अनुष्ण द्रव्यत्व जलवत इस प्रकार की कह देंगे तो बनीर अनुष्ण द्रव्यत्वाद जलवत जल द्रव्य है अनुष्ण है बनी हुई द्रव्य है इसलिए अनुष्ण हो जाएगा तो ये जो हेतु दे दिया कि द्रव्यव हेतु दुष्ट है तो हमको ये अनुमिति का प्रतिबंधक ज्ञान होना चाहिए कि उष्णत्व बनो अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम इस प्रकार के अगर ज्ञान होगा उष्णत्व बनी है उसमें अनुष्णत्व को सिद्ध करने वाले ये द्रव्य तो हेतु आया हैं। ये जो अभी दोष का शरीर है इसमें द्रव्य तो भी दिखता है उष्णव अनुष्ण तो, तो साधक द्रव्यत्व यहाँ दोष का शरीर में ही हेतु दिखता है जहा किंतु तो दोष का शरीर में हेतु नहीं दिखेगा वहां आपको समूहालंबन ऐसे यहाँ जोड़ लेना है जैसे यहाँ खाली दोष तथा हृदो बन इसमें तो हेतु नहीं दिखता है इसलिए कहते हैं कि अगर नहीं दिखता है तो आप वहां दोष शरीर में जहां हेतु न भा सकते दोष विषयकम ज्ञानम हेतुम अंतरभाव्य हेतु को अंतर्भाव करके समूहालंबन लेना चाहिए पड़ेगा आगे जब बाध का दोष दिखाएंगे वहां दिखाएंगे ये बात कि वहां हेतु तो दोष का शरीर में अंतरभाव है इसलिए आपको समूहालंबन नहीं पड़ेगा लेना नहीं पड़ेगा वहा वाक्य ऐसा है कि उष्णतवत्त बनो अनुष्णत साधकम द्रव्यतम यह वाक्य पूरा अर्थवान है यह वाक्य अर्थवान कितना है कि बन्य अभावान ह्रद इतना ही वाक्य अर्थवान हुआ अगर आप वाक्य प्रयोग करेंगे अभाववती अभावती ह्रदय बन्धक धूम इस प्रकार की अगर दोष वाक्य कह देंगे इसमें आपका हेतु दिखेगा किंतु इस प्रकार की नहीं कह करके दोष आपको खाली इतना हुआ कि बनिया हवा ह्रद तो इसमें आपको हेतु को जोड़ना पड़ेगा कहाँ कैसे आपको दोष ज्ञान हुआ उसके आधार पर ये कहते हैं क्योंकि तथा करण न एव हेतु तो दोष भत्ता संपादनम ऐसे ही करने से ही हेतु में दोष भत्ता आ पाएगा इसलिए अगर दोष का शरीर में हेतु प्रतीत नहीं हो रहा है तो हेतु को जोड़ करके समूहालंबन ज्ञान बना लेना चाहिए।, चाहिए इसके ये बता दिया कि हेतु दुष्ट हेतु है दुष्ट हेतु है तो साध्य को सिद्ध नहीं करेगा अर्थात ये जो अनुमान लगाया गया है वो अनुमान में जो हेतु है वो हेतु साध्य को सिद्ध नहीं करेगा इसका भी ज्ञान होना चाहिए नहीं तो विचार में पूर्ववादी कोई अनुमान लगा देगा जिसमें हेतु दुष्ट हेतु है और आपको पता नहीं चला तब तो ये बाद में पराजय हो जाएगा तो अथवा जहाँ बाद कथा होता है वहां निर्णय नहीं हो पाएगा इसलिए इसको भी जानना पड़ेगा अच्छा मूल में में हेतु समूहालंबन अर्थात ये दोष का लक्षण आपको अगर कहना है उसमें ये समूहालंबन ज्ञान आपको लेना होगा दोष का लक्षण कहते हैं ये इस स्थान पर जहाँ अन्यत्र कहीं दोष का खाली विचार होता है दोष का लक्षण में समूहालम्बन ज्ञान लेकर के दिखाना है क्योंकि दोष का लक्षण में एक ज्ञान शब्द है सो विषय का ज्ञान ये ज्ञान से कौन सा ज्ञान को लेना है उसके लिए निर्णय करके कह दे हेतु और दोष दोनों को विषय करने वाला ज्ञान होना चाहिए अगर आपका ज्ञान केवल हेतु को विषय करता है तो दोष को अंतर्भाव करना पड़ेगा ये जहाँ पर दोष का लक्षण करते हैं किंतु अन्यत्र अन्यत्रहा व्यवहार होता है सर्वत्र समावल ज्ञान की जरूरत है जरूरत नहीं है जहाँ पर दोष का लक्षण का विचार है वहां ही समावल स्व पद से दोष दोष को विषय करता है जो समावलम्बन ज्ञान स्व विषय को बहुब्री है ना दो विषय है जिस ज्ञान का तो वो ज्ञान हो गया समूह लंबन ज्ञान प्रकृत हेतुता तो तो अवच्छेद प्रकृत हेतुता अवच्छेद हेतुता अवच्छेद वान।, वान कौन होगा हेतु होगा तो सो विषय का ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता अवच्छेद वान कहने से हेतु हो गया और हेतु में आ जाएगा प्रकृत हेतु था अवश्य बत्तु तो ये जब हेतु में आ जाता है तो स्व भी हेतु में आ गया क्योंकि स्व उसका घटक पदत्व विद्यमान है तो स्व भी हेतु में आ गया स्व था दोष दोष हेतु में आ गया तो हेतु हो गया दुष्ट तो यहां आवश्यक वही था कि हेतु दुष्ट हेतु ऐसे प्रमाण करवा देना ताकि इसे अनर्थ न हो नहीं तो दुष्ट हेतु को लेकर के अनर्थ होगा ये अनर्थ तो न हो ये दिखा देना है कि हेतु दुष्ट हेतु ज्ञान विषय जो है वही प्रकृत हेतुता अवच्छेद का कर्मधारय है सो विषय का ज्ञान समाह ज्ञान ये ज्ञान का विषय वहां सी है ज्ञान से विषय सी है विषय प्रकृत हेतुता अवचेद इसमें है। जहां मूल में पाठ चलता था एक ज्ञान विषय एक ज्ञान से समूहालंबन ज्ञान लेंगे ये समूहालंबन ज्ञान का विषय तो यहां ज्ञान से विषय इसमें ष्टी है विषय कौन हो गया प्रकृत हेतुता अवचेद का व तो विषय आगे कर्मधारय हो गया प्रकृति हेतु था अवच्छेद को बत्त ये जो प्रकृति हेतु था अवच्छेद को बत ये वत कौन हो गया धूम हेतु तो इसलिए बत के ऊपर नहीं तो लिख सकते हैं हेतु है, है खाली वत के ऊपर इतना ही अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख दीजिए हेतु और आगे जो तो है वो हेतु स्पष्ट है लिखना जरूरत जो बत है वो हेतु कर आगे जो तो, तो है वो हेतु में आ जाएगा इस संबंध ना एक विशिष्ट एतद पद से स्व स्व विशिष्ट हेतु हो जाएंगे क्योंकि इसी संबंध से स्व आ जाएगा हेतु में तो एतद विशिष्ट तथा तो स्व विशिष्ट हेतु हो जाएगा तथा स्व तो दो विशिष्ट हेतु हो जाएंगे हो जाने से दोष दुष्ट तो, तो हेतु हो जाएंगे इस अभी आगे कहते हैं ज्ञान एक ज्ञान होने से अनुमिति अथवा अनुमिति का जो कारण है उनमें से किसी का प्रतिबंधक अगर हो जाता है तो ऐसा एक ज्ञान होता है जिसे अनुमिति अथवा अनुमिति का करण प्रतिबंधक हो जाता है प्रतिबद्ध हो जाता है उस ज्ञान को कहेंगे प्रतिबंधक ज्ञान वो प्रतिबंधक करवा दिया वो ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा गुणत्व तो भी रहेगा तो और ये ज्ञान दोष का विषय करता है तो दोष विषयक भी रहेगा तो अभी ये जो ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक बना उसमें क्या धर्म रहने से बना ज्ञानत्व तो रहने से अगर ज्ञानत्व तो रहने से ये प्रतिबंधक बनेगा तो घट ज्ञान में भी ज्ञानत्व तो रहेगा वो भी प्रतिबंधक बने तो ज्ञानोत्व नहीं होगा गुणोत्व भी नहीं होगा अगर गुणोत्वन कहेगा तब तो रूप घट में रूप है वो भी प्रतिबंधक बने तो ज्ञान में बहुत सारे चीज रहेंगे किंतु उसमें यद विषयकत्व रहने से प्रतिबंधक बनता है तद हो जाएगा दोष यद पद से जिसको लेने से वो तो ज्ञान प्रतिबंधक बनेगा वही तद वो दोष हो जाएगा यद विषयकत्व ज्ञान से अभी में यद विषयकत्व आएगा यद विषय तत्व ज्ञान में रहने से वो ज्ञान अनुमिति तत्कर अन्य तरह प्रतिबंधक बनेगा तत्वम, तत्वम तत्व तद हो गया दोष और तत्वम दोष का लक्षण तद हो जाएगा दोष और तत्व दोष का लक्षण होगा दोष सामान्य से लक्षणम एक नंबर टिप्पणी देखिये यद पदे न दोष ग्राह्या तो जो दिया यद विषय तत्व यद अर्था दोष दोष दोष अनुमितिम प्रति अनुमिति तत्कारणपर्शं प्रति भवति अनुमिति प्रति और परामर्श कहीं व्याप्ति जिसका भवति प्रतिबंधक तत्व तत्वर्थ दोषत्म वही लक्षण हो गया दोष का लक्षण हो गया अभी दोष विषय के ज्ञाने जो ज्ञान दोष विषयक होगा वो ज्ञान में दोष विषयकत्व धर्म रहेगा तो दोष विषयकत्व धर्मो वर्तते तो ज्ञान में दोष विषयकत्व रहा तो वो ज्ञान धर्म हो गया तो ज्ञान से है ष्ठी अर्थात तो वृत्तित्व अर्थात तो ज्ञान में रहता है तो ष्ठी का अर्थ हो गया वृत्तित्व तो ये जो ज्ञान से कह करके ष्ठी ये 200 सौ के साथ अन्वय होगा अर्थात ज्ञान से दो सौ विषय तो ज्ञान में दो सौ विषय तत्व रहता है तो ज्ञान से विषय तत्व के साथ अन्वय होगा तो ज्ञान में जो चीज रहने से प्रतिबंधक हो जाएगा वो चीज को कहेंगे तो इसको कह यद विषय तत्व है ना ज्ञान जिसको विषय करने से आगे टिप्पणी में कहते हैं ज्ञानम च जो आपको ज्ञान होता है प्रतिबंधक करने वाला वो ज्ञान अनाहार्य होना चाहिए आहार्य ज्ञान नहीं होना चाहिए आहार्य ज्ञान आगे कहेंगे देते हैं बाधकालीन इच्छा जन्यम ज्ञानम आहार्य कहते हैं पर्वत में बन्ही है धूम है दोनों है किंतु कहता है यदि बन्ही न सियात तरी धूम न स्यात यदि बन् न्याद ऐसा स्थिति है क्या नहीं है, नहीं। का है। बन्ही ना है बन है तो नहीं बन्ही नही बन्ही न बनिर अस्थि इसको कहते हैं जो बात आप कहते हैं उसका बाध का निश्चय आपको है बाध कालीन इच्छा जन्य इच्छा करके ऐसा शब्द कहता है इसको कहते हैं आहार्य ज्ञान अर्थात आरोप करता है क्यों कहते कुछ तर्कों के लिए विचार के लिए इस प्रकार के ज्ञान को कहते हैं आहार्य ज्ञान बाद कालीन इच्छाजन्य ज्ञान आगे दिया है।, पर भी नहीं है कहता है यदि वहीं नहीं होता तो ऐसा स्थिति है कि आप कहते हैं अगर मैं नहीं गया होता तो आप तो आ गए हैं फिर अगर मैं नहीं गया होता ये बात कहने का क्या है तो इसको कहते हैं बाधकालीन ये नहीं है है इसका कि बाध किंतु हैल में इच्छा जन्य अन्य बात कहता है इसको आहार्य ज्ञान ये हो गया किंतु जो दोष ज्ञान होगा जो प्रतिबंधक होगा वो आहार्य नहीं होना चाहिए वो अनाहार्य होना चाहिए अर्थात वास्तव ज्ञान होना चाहिए और दूसरा हो गया अप्रामाण्य अनास्कंदित निश्चय अप्राम्य से आस्कित युक्त ऐसा बात कह दिया जो कि अप्रमाण है वो ज्ञान प्रतिबंधक नहीं माना जाएगा तो अप्राम्य से आस्कंदित आस्कंदित युक्त तो अप्राम्य से आस्कंदित नहीं होना चाहिए अनास्कंदित होना चाहिए अर्थात वो प्रमाण ज्ञान होना चाहिए निश्चय अर्थात निश्चय अर्थात संशय नहीं होना है तो तीन चीज आ गया अनाहार्य होना चाहिए अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंद होना चाहिए और अनास्कंदित होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए इस प्रकार की निश्चय में रहेगा निश्चय ये वृत्ति तो इस प्रकार निश्चय ये निश्चय हो गया ज्ञान इस ज्ञान में रहेगा यद विषय तत्व तो यद विषयकत्व ज्ञान में रहने से यद विषयकत्व अवच्छिन्न अभी ज्ञान हो गया प्रतिबंधक तो अभी ज्ञान में रहेगा प्रतिबंधकता तेज ज्ञान में प्रतिबंधकता रहा ये ज्ञान में यद विषयकत्व रहा ज्ञान में प्रतिबंधकता रहा और ज्ञान में यद विषय तत्व रहा यद प्रतिबंधक का प्रतिबंधकता का बनेगा आगे पंक्ति है देखेंगे अभी समझ जाना इतना ज्ञान ज्ञान में यद रहा और में प्रतिबंधकता रहा तो भी प्रतिबंधकता यद विषयत्व तो, यद विषयकत्व के द्वारा अवच्छिन्न होगा एक में दो धर्म रहेगा तो एक दूसरे का अवच्छेद होगा इसको दे रहे हैं देखिये अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित निश्चय में रहने वाला जो यद विषय उसके द्वारा अवचिन्ना अवचिन्न हो जाएगा आगे देते हैं प्रतिबंधकता ये किस का प्रतिबंधकता कहते हैं कि प्रकृत अनुमिति अथवा तत्कारण अन्य तरह का प्रतिबंधकता ये प्रतिबंधकता किस में आएगा प्रतिबंधक कौन हो रहा है ज्ञान हो रहा है ज्ञान में प्रति प्रति आएगा तो तो प्रतिबंधकता ये जो ज्ञान प्रतिबंधक हो रहा है किसका हो रहा है कहते हैं प्रकृत अनुमिति का अथवा ज्ञान में आया प्रतिबंधकता ये अवचिन्न हो गया किसके द्वारा अवचिन्न हुआ अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित निश्चय वृत्ति यद विषय तत्व निश्चय हो गया वो ज्ञान उसमें रहेगा जो यद विषय तत्व उसी के द्वारा अवचिन्ना हो गया अव छिन्ना कौन हुआ प्रतिबंधकता ये प्रतिबंधकता रे। रे। किसका ज्ञान में, में रहेगा किसका प्रतिबंधकता किसका प्रतिबंधक करता है ये तत्कर्ण अनुमिति तत्करण प्रतिबंधकता अनुमिति और तत्कर्ण का प्रतिबंधकता ज्ञान निष्ठ जैसे कहते ना घटनिष्ठ प्रतियोगिता किसका प्रतियोगिता घटनिष्ठ प्रतियोगिता किसका प्रतियोगिता है ये घटनिष्ठ घट में रहा प्रतियोगिता घटनिष्ठ प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसका होगा प्रतियोगिता किसका होता है तो एक किसका प्रतियोगिता घटाव होगा क्योंकि नदी अभाव का प्रतियोगिता घट में रह जाएगा क्या तो घटनिष्ठ प्रतियोगिता किसका होगा घटाव होगा ही होगा तो इसी प्रकार की यहाँ प्रतिबंधकता रहती है ज्ञान में किंतु किसका प्रतिबंधकता है ये कहेंगे अनुमिति तत्करण अन्य तरह का ये प्रतिबंध इसका प्रतिबंधक होता है। इति क्षण्टो अर्थ ये अनाह अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कित निश्चय निश्चय वृत्ति यद विषयक अवच्छिना प्रकृत अनुमति तत्कर प्रतिबंधकता तो यद विषय को कहने से तो तत्वम दोष सामान्य से लक्षणम जो यद ले लिया यद विषय का यही यद से आगे तत्व उसमें रहने वाला जो धर्म उसको कहेंगे दोष सामान्य का लक्षण क्योंकि यद से वही दोष है तत से वही दोष ले जाएगा उसमें रहेगा जो लक्षण हो जाएगा दोष ले रहे, रहे। यहाँ यद से ज्ञान नहीं ले रहे हैं निश्चय हो गया ज्ञान निश्चय वृत्ति यद विषय तत्व यद पद से किसको लिया जाएगा दो से विषय तत्व दोष विषयत्व निश्चय में रहेगा तो ये यद से दो से ही लिया जा रहा है ये जो निश्चय है निश्चय के लिए दो विशेषण दे दिया अनाहार्य होना चाहिए और अप्रामाण्य अप्राम्य ज्ञानित तो होना चाहिए जो तो ये हुआ आपका दोष ज्ञान ये ये प्रतिबंधक बनेगा तो ये हो गया हृदय बन्यावन ये हो गया दोष यदि तो ये निश्चय में यद विषय तत्व रहेगा हृदय तो बन्यावन इस प्रकार निश्चय हुआ और ये आरोप नहीं है अर्थात ये आहार्य नहीं है अनाहार्य है और हृदय बन्यावन ये ज्ञान ये प्रमाण है ये कोई अप्रमाण नहीं है इस प्रकार के निश्चय इसमें 200 विषय तत्व रहेगा तो होने से यही यद विषय तत्व यद से 200 लेंगे तो यही यद जो ले तद 200 तत्व 200 का लक्षण तो। अब जो विशेषण दे दिए निश्चय में अनाहार्य और अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कित उसके लिए आगे और विचार दिखाते हैं ये आहर्य ज्ञान क्या है जो आप यहाँ लेना नहीं चाहते है अनहार्य कहते हैं आहार्य ज्ञान के लिए कहते हैं सो विरोधी धर्म धर्मिता अवच्छेद सो प्रकार ज्ञानम मान लीजिए यहाँ सो से लीजिए घटत्व घटत्व प्रकार ये ज्ञान होगा और सो so, विरोधी धर्म क्या हो सकता है घटत्व का विरोधी धर्म कौन होगा पटत्व हो जाएगा तो सो विरोधी धर्म हो गया पटत्व पटत्व जहां धर्मिता अवच्छेद हो।, धर्म हो गया घटत्व वो हो गया प्रकार तो धर्म हो गया घटत्व और धर्मी, धर्मी कौन होगा घट होगा धर्मिता अवच्छेदक कौन होगा घटत होगा किंतु कहते हैं कि स्व विरोधी धर्म जहाँ धर्मिता अवच्छेदक होगा स्व विरोधी धर्म कौन है पटत्व पटतत्व पत, तो जहाँ धर्मिता अवच्छेदक होगा वो धर्मी कौन होगा पट होगा, पतो होगा। जी तो कहते हैं कि स्व विरोधी धर्म धर्मिता अवच्छेदक अर्थात जहाँ स्व विरोधी धर्म पटत्व धर्मिता अवच्छेद हो रहा है अर्थात तो पट पट और उसमें घटत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है पट में घटत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है ये कोई यथार्थ ज्ञान होगा किंतु कहीं कोई कह रहा है इस प्रकार अगर कह रहा है तो जानेंगे की तो जो कोई कह रहा है कि घटत्वान पट ऐसा कोई कह रहा है और उसको पता है चीज तब तो जानेगी आहार्य ज्ञान है उसको पता है ना न पटतत्वान घटह ऐ घटवान पटह समूहालंबन नहीं है न्ञा ये यथार्थ ज्ञान है तो यहाँ ये समूहालम्बन क्यों नहीं होगा क्योंकि ये नाना मुख्य विशेष यहाँ नहीं है वो कहता है कि घटतत्वान पट सामने तो पट ही है ए घट ही है उसको कहता है कि घटवान तो सामने पट है उसको घटत्वान तो कह रहा है तो विशेष्य एक ही है ना दूसरा में तो वान लगा दिया जैसे कहते हैं बन्नीमान पर्वत कितने विशेष्य है एक ही मुख्य विशेष्य है वो तो समालमन नहीं है इस प्रकार की कोई अगर वाक्य कहता है कि कि घटतोवान पट और वो जानता है कि घटतत्वान तो पट नहीं होता है इसको आहार्य कहा जाएगा आहार्य ज्ञान का एक लक्षण दे दिया तो विरोधी धर्म धर्मिता अवच्छेद स्व प्रकार ज्ञानम धर्मिता हो अवच्छेद वहाँ एक बान दूसरा कह देंगे तो वो समूह नहीं होगा क्योंकि अगर आप कहेंगे कि बनिमान पर्वत पर्वत के लिए बन ही प्रकार बन गया वो मुख्य विशेष्य नहीं हुआ मुख्य विशेष्य वो होगा हो जो दूसरों के लिए प्रकार न बने और जहाँ दो मुख्य विशेष आएंगे अर्थात कोई किसी का प्रकार नहीं बन रहे हैं ऐसा स्थिति में समूवलंबन ज्ञान चाहिए दोनों में अर्थात अलग होना चाहिए कोई किसका का प्रकार नहीं ये आहार्य का एक लक्षण हुआ सामान्य लक्षण कहते हैं बाधकालीन इच्छाजन्यम वाधकालीन इच्छाजन्यम ज्ञानम यह उसका दूसरा लक्षण देते हैं यथा दृष्टांत देते हैं घटा भाववत भूतलम घटवथ ऐसा कोई कह दिया घटा भाववत भूतलम घटवथ ये आहार्य ज्ञान होगा ना यथार्थ ज्ञान होगा घटा भाववत भूतलम घटवथ ये यथार्थ ज्ञान होगा तो घटा भावव भूतलम घटबत ये यथार्थ ज्ञान होगा नहीं, नहीं होगा तो ये हर ज्ञान दृष्टान और बनियान पर्वतो ये बिमान्थ होगा बन्ही अभावान पर्वतो बिमान ये भी आहार्य ज्ञान और बन्ही अभाव ह्रदो बन्नीमान ये भी आहार्य ज्ञान हो गया इत्यादिम यह सब आहार्य ज्ञान का दृष्टान्त दिखाया दूसरा कहते हैं अब निश्चय में दूसरा विशेषण क्या दिए थे अप्रामाण्य अनास्कित अप्रामाण्य अनास्कित इसके लिए दिखाते हैं रदो बन्नी अभावान इति ज्ञानम अप्रमा ऐसा कोई कहता है रदो बन्हीं अभावान इति ज्ञानम अप्रमा ऐसा कोई कहता है ये ज्ञान प्रमा है अप्रमा है प्रमा है। रदो ह्रदो बन्यावान ज्ञान अप्रमा ये वाक्य है रदो ह्रदो इति ज्ञानम अप्रमा जो कह रहा है वो यथार्थ है क्या तो वो अप्रमा है तो ऐसा जो ज्ञान है वो अप्राम्य से अनास्कंदित तो है ना अप्रामाण्य से अस्कंदित तो है स्कंदित है उसको कहते हैं रदो बनान ज्ञान इति ज्ञानम अप्रमा इति ये अप्राम्य निश्चय से अस्कंदित है अप्राम्य तो निश्चय इसमें अप्राम्य है ऐसा निश्चय है ये जो बात है वो अप्रमाण है ये निश्चय है अस्कंदित तो कैसा फिर ज्ञान होता है रदो बन्या भावान ज्ञानम जब रदो हृदय बंध्यवावन ज्ञान होता है तो कहता है कि रदो हृदय बंध्यवावन ज्ञानम अप्रमा ये तो अप्राम्य से आस्कंदित है ऐसा ज्ञान तथ्य तो कश्यापी न प्रतिबंधकम भवति, है जो दोनों प्रकार की कह दिया ये एक आहार्य ज्ञान और एक अप्राम्य ज्ञान आस्कंदितम ये किसी का भी प्रति प्रतिबंधक नहीं होते हैं इत इसलिए कहा अनाहार्यम अप्रामण्य ज्ञान अनास्कंदितम च्ञान उत्तम इसलिए जो ज्ञान यद विषय वो जो ज्ञान लेना है वो ज्ञान तो ये होना चाहिए अनाहार्य होना चाहिए और अप्रामाण्य ज्ञान अनास्कंदित तो होना चाहिए जो आहार्य होगा और अप्रामण्य ज्ञान से आस्कंदित तो होगा वो किसी का बाधक नहीं बनेगा किसी का प्रतिबंधक नहीं होगा हाँ, दोनों आहार्य नर्थात ये आहार्य और आस्कंदित अप्राम्य ज्ञान आस्कंदित और, और, और आहार्य जो दोनों प्रकार के दृष्टांत तो दिया बाद स्थल पर ये तो प्रतिबंधक बन जाएंगे तो जहाँ ऐसा आप ज्ञान कहते हैं घटा तो भूतलम घटब ये किसी का बात करेगा घटा भावत भूतलम घटवत ये किसी का बात करेगा ये तो स्वयं ही एक दुष्ट चीज है अच्छा आगे कहते हैं वायु गंधवान स्नेत्र पंच दोषा नाम वर्तमान ये एक अनुमान है जिसमें पांचों के पांचों हेतु आवास है इसमें ये जब हेतु आवास हो जाएगा इसको आप लोग विचार करके फिर देख लीजिये अभी तो आरम्भ होगा तो फिर देख अच्छा ये टिप्पणी हुआ आगे आगे मूल में देखिए हेतु तो दोष ज्ञाने सती अनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा वामर्श वा वे भी हेतु में अगर दोष ज्ञान हो जाएगा तो अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा कहीं व्याप्ति ज्ञान का हो जाएगा अथवा कहीं परामर्श का ही प्रतिबंध हो जाएगा तो वादी निग्रहाय इसलिए वादी को निग्रह करने के लिए निग्रह अर्थात तो उसको ये बाईस स्थान कहा जाता है निग्रह स्थान अर्थात ऐसा स्थिति हो जाएगा तो हार जाएगा तो वादी को निग्रह करने के लिए वादी न उद्भाविते हेतु तो, आपको निग्रह स्थान में डालने के लिए दूसरे वादी वाला जो हेतु दिखा दिए वो हेतु में दोष उद्भावन के लिए दुष्ट हेतु का निरूपण किया जाता है नहीं तो अनुमान प्रयोग कर दिया और आप निग्रह में आ गए किंतु जो अनुमान है वो दुष्ट अनुमान है आपको पता चलना चाहिए इसमें क्या दोष है अगर आप दोष नहीं कह पाएंगे तब तो फिर आप अनुमान को मान लेना पड़ेगा खाली कहेंगे ऐसा तो नहीं होना चाहिए तो वो नहीं आपको दोष कहना होगा अच्छा तो इसलिए दुष्ट हेतु का निरूपण करते हैं तो ना कोई भी शास्त्र कहेगा ये करना है और ये नहीं करना है तो इसलिए क्या नहीं करना है उसको भी जानना है पदकृत्य में दक्षिण पार्श्व में देखिए बीच में दिया है ना तत्व एक नंबर टिप्पणी दिया है अनुमिति तत्करण अन्य प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्व ये हो गया दोष का लक्षण और उसका नीचे दिया है बन बनीर अनुष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम यद ज्ञानम तो कौन है आगे कहते हैं उष्णत्व तो बन्नो अनुष्णत्व तो साधकम द्रव्यत्व यहाँ पूरा इतना हो गया दोष का लक्षण यद ज्ञानम यही दोष ज्ञान हो गया इस ज्ञान का शरीर में द्रव्य हेतु है, है। उष्ण तो वनो अनुष्णत्व तो साधक द्रव्यत्वम तो ये, ये दोष का शरीर में ही द्रव्य हेतु आ गया उसका ऊपर में है अनुमान बाधस्थले बनीर अनुष्ण पूरा नहीं दिया हेतु है अनुष्ण जलवत अनुमान वहाँ पूरा है इस प्रकार तद्रव्यत्व तो हेतु दोष का शरीर में आ गया इसलिए आपको और जोड़ना नहीं है जहाँ किंतु तो हेतु दोष का शरीर में नहीं है वहाँ समूह लंबन करके हेतु को वहां लेना है ना ना ये का अनुमान है ना बंधिर अनुष्ण ये बाद, बाद प्रत्यक्ष से देख लिया उष्ण है साध्य का अभाव जब निश्चय होगा उसको कहेंगे बाधा अनुमान दूसरा देख करके अगर बाध करेगा तो उसको सत प्रत्यक्ष कहा जाएगा यहाँ अनुमान नहीं इसलिए कहा ना बाथल है बाध है अच्छा आगे देखेंगे आगे एक सौ चौदह पृष्ठ पढ़ी नगे के वो यहाँ का नहीं है मिला करके दे दिया प्रथम दुष्ट हेतु हो गया सब्य विचार उसका अन्य अर्थ है अनेकांतिक वो तीन प्रकार की है साधारण असाधारण और अनुपसंगारी ऐसे तीन प्रकार के यहाँ किरणावली में दिया है अनेकांतिक का विग्रह देते हैं एक अर्थात साध्य मेव अंत अंत का अर्थ नियामक नियामक किसका नियामक कहते हैं नियम से क्या है कहते हैं व्याप्तियात्मक नियम से जो निरूपक उसको कहा जाएगा नियामक वही नियामक हो गया अंत तो एक अन्का मूल विग्रह हो गया एको अंतो अन्त यस एकांत बाकी सब तो स्वदा च व्याख्या एक कार्थ साध्यम है अंतरा नियामक किसी का नियामक कहते हैं निियम निरूपक नियामक का अर्थ हो गया अंत कार्थ नियामक नियामक का अर्थ हो गया निम से व्याप्तियात्मक निरूपक हो जाए क्या चेम साध्य साध्य है एक कार्थ साध्यक अन्त यश्य एक का अंतकारियामक साध्य नियामक है जी सेतु का स हो गया एकांत तो सए ऐका स्वाथ में ठग हो गया तो वहाँ थोड़ा पाठ संशोधन करना है सो एकांतिक और कुछ अलग है तो पाठ संशोधन करना है तो जो एकांत है वही ऐकांतिक हुआ स्वार्थ में ठक हो गया और न उग... अर्थात तो साध्य निरूपित व्याप्तिमानर्थ जो साध्य निरूपित व्याप्तिमान होगा वो हेतु तो सद हेतु तो होगा वो हो गया ऐकांतिक और न एकांतिक अनैकांतिक अर्थात साध्य निरूपित व्याप्ति ग्रह साध्य निरूपित व्याप्ति का ग्रह ग्रह अर्थात ज्ञान साध्य निरूपित व्याप्ति ग्रह जहाँ आएगा वो हेतु तो सदहेतु तो होगा किंतु साध्य निरूपित व्याप्ति ग्रह प्रतिबंधक ग्रह विषय प्रतिबंधक ग्रह ग्रह अर्थात ज्ञान प्रतिबंधक ग्रह हो गया दोष ज्ञान दोष ज्ञान विषय विशिष्ट दोष ज्ञान का विषय कौन होगा दोष ज्ञान का विषय दोष तो, कहते हैं कि ग्रह विषय विषय हो है दोष ज्ञान दोष ज्ञान का विषय हो जाएगा दोष दोष विशिष्ट जो होगा उसको दुष्ट कहेंगे तो वही हो गया बेविचारी आवत ये हो गया मतलब बेभिचारी हेतु का ये सामान्य लक्षण अनेकांतिका ये तीन प्रकार के हो जाएंगे ठीक है जी हाँ